सदगुरु ओषो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक चौदह जठराग्नि उपनिषद का सूत्र दूसरा प्रश्न प्रथमा प्रश्नम संस्कृत सूत्राणाम श्रवणोपरांतम प्रवचन मिसहस्र जन्मध्यम जागृति केवलम अर्थात हे भगवान पहले प्रश्न में ही संस्कृत के सूत्रों को सुनकर प्रवचन में बैठे तीन हजार जनों में केवल आप ही जागृत रह जाते <laughs> चिदानंदनम पूर्णानंदनम सहजानंदनम तरणानंदनम अपि प्रतिदिनम सूत्र मूत्र पूछनते स्वामी चिदानंद पूर्णानंद सहजानंद शरणानंद भी रोज रोज सूत्र मूत्र आद्र ही पूछते हैं कुछ और काम नहीं करते कछु और न करंते बस सूत्र सूत्रमूत्र ही पूछनते कभ आइसक्रीम या पानीपुरी का नाम तक न ना ले बनते खुद भूखों मरनते अरु हमों मारनते भगवान जठराग्नि उपनिषित के इन श्लोकों के अनुसार कृपापूर्वक समझाइए क्या इन लोगों को हत्या का पापना लगनते अमृत प्रिय बाई तू सत्य कहनती बात सौ सत्य कहनती ये चिदानंद पूर्णानंद सहजानंद शरणानंद बड़े खतरनाक आदमी है ये पता नहीं कहां से आ गए हैं इन दुष्टों को कछु और न सूझनते न कछु समझनते, बस पूछनते ही पूछनते जरा भी न सोचनते मैं तो बहुत कछू समझायो। अब तू ही इन्हें जगह बनते तो जगह बनते बाई इन्हें समझा कि भाई काय को मारा मारी करण थे काय को ना शांति धरन थे अमृत प्रिया खोज मिल जाएंगे यही है सब यही मौजूद है और तू कहती है कि पहले प्रश्न में ही संस्कृत के सूत्रों को सुनकर प्रवचन में बैठे तीन हजार जनों में केवल आप ही जागृत रह जाते यह तो सच मगर प्रश्न कोई भी हो आंखें खुली हों तो भी तुम सोए हो आंखें बंद हों तो भी तुम सोए हो तुम्हारा सोना बहुत गहरा है तुम्हारा जागना बहुत ऊपरी और फिर मेरा काम ही जगाना है और जगाने के पहले अच्छा है कि तुम्हें ठीक से सोला दिया जाए इसलिए पहले मैं ये चिदानंद पूर्णानंद स्वरूपानंद निजानंद सहजानंद इनका सूत्र ले लेता हूं ताकि तुम ठीक से सो जाओ आखिर जागने के लिए पहले ठीक से विश्राम आवश्यक है ना प्रोफेसर मेडिकल के छात्रों से पूछ रहे थे कि अच्छा अब बताओ कि ऐसे मरीज का आप कैसे इलाज करेंगे जो आपसे कहे कि मैं बीमार हूं पर जिससे कोई बीमारी ना हो एक छात्र बोला महा से यह भी कोई समस्या है पहले तो मैं उसे दवा देकर बीमार करूंगा फिर उस बीमारी की दवा करूंगा <laughs> प्रोफेसर ने उसे शाबासी देते हुए कहा तुम बनोगे आदर्श डॉक्टर तुम किसी नई जगह जाकर अपना दवाखाना क्यों नहीं खोल देते बेकार में अपना समय यहां पढ़ाई लिखाई में क्यों खराब कर रहे हो यही होनहार छात्र उसी दिन मेडिकल कॉलेज छोड़कर चला गया और हकीम विरूमल बन गया होनहार बिरवान के हो चीखने पात पहले तो सुलाना जरूरी है पहले तो दवा देनी पड़ती था कि आदमी बीमार हो बीमार हो जाए फिर ठीक करना तो आसान है चंदूलाल ने ट्रेन में सफर कर रहे अपने सहयात्री से पूछा सिगरेट होगा क्या आपके पास सहयात्री बोला ये लीजिए पूरा पैकेट चंदूलाल बोले शुक्रिया जरा माचिस और देंगे क्या सहयात्री बोला यह लाइटर लीजिए और इसे आप अपने पास ही रख सकते चंदूलाल आश्चर्य भरे सौरम बोले जनाब यह दरिया दिल्ली लगता है आप कोई जागीदार हैं या कोई अरबपति व्यापारी सहयात्री बोला महोदय ना तो मैं कोई जागीदार हूं और न कोई अरबपति व्यापारी हूं मैं तो फेफड़ों के कैंसर का डॉक्टर हूं हकीम बिरूमल पहले बीमारी पैदा करनी पड़ती अमृत प्रिया फिर जगाना आसान पड़ता है और ये सब मेरे काम में ही लगे चेदानंद पूर्णानंद सहजानंद शरणानंद ये ऐसे, ऐसे सूत्र ले आते कि तुम जी भर के सोलो कछू और ना करंते बड़े ज्ञानी भवन थे ज्ञानी कछू और कैसे करं थे बस सूत्र मुत्तर ही पूछन थे कभू आइसक्रीम या पानी पानीपुरी का नाम न ले बनते बाई ये चौपाटी पे ही रह बनते पानीपुरी से बहुत छकनते ये ज्ञानी है ये ऐसी छोटी मोटी बातें नहीं मानन उपवास करनते और करवाबनते इनका सिद्धांत सदा से है खुद भी मरनते थे औरों को भी मारनते तो ठीक कहती कि खुद भूखों मरनते अरु हमें मारन मगर इनकी बातों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं इन्हें मरने दो भूखा इनको सूत्र मुत्र पूछन दो तुम अपने को संभाल के रखो इनकी बातों में ना ना ये खुद भी नहीं आते आज इतना